तुच्छ अपेक्षा ही बेचारे को तुच्छ कर देती है हल्की अपेक्षा छोड़ देने पर वो सम्राटों का सम्राट हो जाता है अनपेक्ष सूचित दक्ष उदासीनों गत यथा व्यवहार में दक्ष होना चाहिए दक्ष का मतलब ये नहीं किसी का हक छीनना दक्ष का मतलब है कि जिस कार्य कार्यकलाप से मोक्ष लाभ होता हो वो कार्य करें जो कर्म करने से अंत कर्ण शुद्ध होता हो वो काम करें जो शास्त्र सम्मत हो महापुरुष अनुमोदित हो और अपने हृदय को आनंद देता हो वो कार्य सारे का सारा पुण्य कार्य है। जो कार्य करने से हृदय में ग्लानी आती हो शास्त्र अनुमोदित न हो महापुरुष अनुमोदित न हो वो कार्य करने वाला व्यक्ति अधक्ष है अन सूची रक्ष जीवन में शुद्धि होनी चाहिए बाह्य आभ्यांतर तेल मिट्टी साबुन आदि से शरीर की शुद्धि होती है लेकिन मीठे वचनों से बरिहा विचारों से भगवत नाम स्मरण से मन की शुद्धि होती है आध्या होती है बाह्य आभ्या रहे सूची कुछ अपेक्षाओं में अपने को दाव करना लगा दे अपने धर्म को अपने जीवन को अपने अंत को दाव न लगा देखा सूची दक्ष उदासन का अर्थ हम लोगों ने सुबह सुबिस्तार पूर्वक समझा था उदासीन का अर्थ पलायनवाद नहीं है उदासीन का अर्थ हिंदू संस्कृति ने हिंदू धर्म के लोगों ने जब धार्मिक दुनिया के लोगों को आप देखेंगे तो लाचार जीवन गुजारते हुए पराक्रित जीवन गुजारते हुए देखते हैं तो लगता है कि अरे ये विचारों ने धर्म को माना तो ये हालत हो गई हकीकत में धार्मिक जगत ने अगर दर्शन शास्त्र का अनादर किया है तो धर्म ने उनका भी अनादर कर दिया धर्म के साथ दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो धर्म की परिभाषा हम समझ भी नहीं सकते कहलाने वाले चिल्ले टपके या कहलाने वाले हम भगत हो जाते हैं इससे काम नहीं चलता है कोई एक ऐसा भगत था धार्मिक था कभी हनुमान जी की पूजा करे तो कभी शिव जी की करे कभी राम जी को रिझाए तो कभी जगद अम्बा को रिझाए कई देवी देवताओं के चित्र उसके पूजा रूम में वो सोचता किसी देव को बुलाए वो ना आए तो फिर दूसरे से भी संबंध बना रहे दूसरा ना आए तो तीसरे से भी बना रहे तीसरा ना आए तो एंड मौके पर कम से कम हनुमान जी पवन सुता है धम्प मारके भी आ सकते हैं तो हनुमान जी को भी थोड़ा खुश कर दिया करता था एक बार उसकी बैलगाड़ी फंस गई हे मारा रामजी जी तू दया कर मारा ठाकुर जी तू आओ ठाकुर जी नहीं आया तो कन्हैया को रिझाए फिर भोला नाथ को बुलाया कोई आए इतने में उसने देखा समझा हो रही है सूर्य सो रहा है गांव दूर है रास्ते में लुटेरों का भय है और माल पड़ा है गाड़ी में और वो रोया चीखा और हनुमान दादा को याद किया याद करते करते देखा कि हनुमान जी भी वारे नहीं आये अब क्या करे एकदम रोते रोते सुनता हो गया शांत हो गया शांत हो गया तो जिससे हनुमान हनुमान जी हैं गुरु गुरु है शिष्य शिष्य है सृष्टि सृष्टि है उस सृष्टिकर्ता के साथ एकता हो गई अनजाने और हनुमान दादा को पता चला कि मेरा भक्त विवल है हनुमान जी प्रकट हो गए कहानी है हनुमान जी ने कहा क्यों रो रहा है, क्यों पुकार रहा है क्या बात है बोले हनुमान जी मेरी गाड़ी फंस गई है कीचड़ ली अब तुम्हारे सेवा मेरा कोई सहारा न था अब हनुमान दादा कृपा करके मेरी गाड़ी बैल गाड़ी निकलवा दो हनुमान जी ने कहा कि अरे पराश्रित प्राणी यही अर्थ करता है तू भगवान को रिझाने का ये छोटे छोटे काम भगवान से लेने के लिए तू भगवानों की पूजा करता था तेरे हृदय में छुपा हुआ भगवान का अथा बल है उस पर तू भरोसा छोड़ दिया उतर नीचे सास फूला बैल को जरा लगाम खेच और चाक को जोर मार बोल उतरता है कि नहीं जोर लगाता है कि नहीं नहीं तो गदा लगाता हूं आदमी अपने शौक से दौड़ता है तो अपने ढंग का दौड़ता है लेकिन कोई बंदूक लेके पीछे पड़े तो अपने आप शक्ति आ जाती कि नहीं आ जाती कोई कोई पिस्तौल लेके पीछे पड़े तब देखो डंडा लेके पीछे पड़े तब देखो छुपी हुई शक्ति आ जाती हनुमान जी ने दिखाई गदा बोले बस बैलगाड़ी निकालता के नहीं नहीं तो देता हूँ बोल निकालता के नहीं बोला आर आज आ गया जोर बैलगाड़ी निकलता हे प्रभु तुम्हारी दया हो गई अरे हमारी दया नहीं तूने अभी अपनी शक्ति का उपयोग किया जब दर्शन शास्त्र का आप अनादर करते और केवल तथा कथित भगतवे हम लोग खो जाते हैं तो हिंदू धर्म की मजाक उठती हिंदू धर्म सनातन धर्म अपने पूर्व गौरव को खो बैठा हम लोगो के कारण पलायन व्यवहार में अकुशलता राग द्वेज के गुलाम होकर धर्म को बीच में ले आना इसके कारण हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती श्री कृष्ण कहते हैं अनपेक्ष दक्ष उदासीन उदासीन का मतलब एक उद परमात्मा का नाम है उसमें तुम्हारी वृत्ति आसीन करो उदासीन का मतलब ये नहीं पलायनवाद चलो अपना क्या गत व्यथा चित्त को व्यथित होने से बचाए ये सुबह के सत्संग ने हमने सुना था बुद्ध के जमाने में एक विश्व हुई थी जिसका नाम ही था विश्व और वास्तव में विश्वसुंदरी, सुंदरी बड़े बड़े राजे महाराजे भी उस से मिलना चाहते थे वो किसी को दाद नहीं देती थी 16 साढ़े सोलह वर्ष की उम्र की थी वो बहुत सुंदरी थी बुद्ध को पता चला बुद्ध ने उसको अपने पास बुलाया बुद्ध ने कहा सामने खड़ी हो जाती एक दो मिनट खड़ी रही महाराज क्या आज्ञा है बोले बस आज्ञा ये है तो खड़े रहे बुद्ध दक्ष थे अपने परम परमात्मा तत्वों में टिके हुए थे इच्छावासना से पर थे अदक्ष नहीं थे अपेक्षा नहीं थी उस सुंदरी से सुख लेने की अन थे और जो अन होता है उतना उसका आत्मबल और संकल्प बल काम करता है जितनी अपेक्षाएं होती है उतना आपका विल पावर डाउन हो जाता है बुद्ध ने अपना संकल्प का जो लगाया सुंदरी खड़ी है देख रही है महसूस कर रही है कि मैं 20 साल की हो गई गरीब में देखती कि मैं 25 की हो गई फिर देखती कि मैं 30 की हो गई और यौवन बिखर गया 35 की हो गई छपरा सफेद हो रहा है 40 की हो गई दांत हिल रहे हैं और 45 की हो गई बन गई मोसी दो चार दांत गिरे वो खड़ी खड़ी एहसास कर रही है महाराज अब साठ साल की हो गई कमर झुकने लगी हाथ में लकड़ी आ गई चेहरे पे झुरियां पड़ गई सितर की हो गई कमर काफी झुक गई मुंह से लार निकल रही है आंखों से पानी टपक रहा है नाक का टेरवा भी टेढ़ा हो गया वो टकराई भगवान ये क्या हो रहा है ये आपने क्या कर दिया ये आप क्या कर रहे हैं बुद्ध मुस्कुरा है बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जो होने वाला है वो दिखा रहा हूँ जो होने वाली है वो तुझे दिखा रहा हूँ जो यौवन तेरा अभी उसका गर्व रख रही है विश्व सुंदरी से प्रसिद्ध होना चाहती है लेकिन ये चमड़े का सौंदर्य कब तक रूप दिशी मगरूर रथी एडो हुनते नाज न कर रूप सदै रावल जाते राम लाइन रंग घना तू रूप लावण को चमड़े की आकृति को देख कर, अपनी चेतना मां गवा मत अपनी बर्बादी मत कर और जवानों की बर्बादी मत कर लेकिन आखिर तेरा ये हाल होने वाला है उसकी स्मृति करके अभी से सावधान हो जा ये चार दिन की जवानी पर नाज मत कर देखते-देखते जवानी कहीं चली जाती जवानी कब गई पता नहीं चलता है और तेरा ये हाल में अभी तुझे दिखा रहा हूं इसलिए तू सावधान हो जा। अपेक्षाएं छोड़ भोग की तो हमें जब क्रोध काम आदि सताए और अपेक्षाएं होने लगे समझो काम विकार हमें गिराता है उस वक्त भगवान शंब सदाशिव का चिंतन करें त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर ने नेत्र खोलते ही काम को बहुत निभूत कर दिया अपने हृदय में भगवान शिव जी है काम का विचार आता है हम उसे पोषण देते हैं तो हम गिरते हैं अगर काम का विचार आए तुरंत ही राम का या शिव का विचार कर दो तो आप पोषण नहीं देंगे तो काम उतना धोखा नहीं देगा जितना दे रहा है आप बच जाएंगे आपकी अपेक्षाएं कम हो जाएगी आपका शरीर सुदृढ़ होने लगेगा आपकी बुद्धि तेजस्वी होने लगेगी पान खाने की इच्छा है लेकिन इच्छा को आप सहयोग न दो तो इच्छा थोड़े तुमको गुलाम बनाती इच्छा को आप सहयोग देते हैं दाता इसीलिए वो इच्छा तुमको गुलाम बना देती है तुम नहीं चाहते हो भी वो काम करना पड़ता तुम्हें इसीलिए आप सावधान रहें तो आपका कल्याण होगा मनुष्य जन्म मिला है आप महान होने के लिए आए हैं संसार में अगर आप अपेक्षाओं के मुताबिक जिएंगे तो आप जो चाहते हैं हम लोग जो चाहते हैं वो होता नहीं जो होता है वो भाता नहीं और जो भाता है वो टिकता नहीं ध्यान से सुनेंगे हम जो चाहते हैं नब होता नहीं जो होता है वो भाता नहीं और जो भाता है वो टिकता नहीं फिर से कह दू हम जो चाहते हैं वो सब होता नहीं होता है क्या हम जो चाहते हैं वो होता नहीं जो होता है वो भाता नहीं और जो भाता है वो कम वक्त टिकता नहीं सुख ये सब का जीवन की मीमांसा है तो अब क्या करो अपेक्षाओं को छोड़ो दक्ष हो जाओ जिसकी सत्ता से चाह पैदा होती है जिसकी सत्ता से होता है जिसकी सत्ता से भाता है उसको निहार लो बेरा पार हो जाएगा उसको निहारने के लिए जरा दक्ष होना पड़ेगा उसको निहारने के लिए फिसलाहर से अपने को बचाना पड़ेगा अंतरपण की एक धारा उठी एक वृत्ति उठी दूसरी उठने को उसके बीच की अवस्था को जरा देखो आपका बल बढ़ जाएगा आपकी बुद्धि का विकास होगा आपके मन की स्थिरता प्रज्ञा की शक्ति का विकास होगा शरीर तंदुरुस्त रहेगा आप सुबह दोपहर को शाम को दो दो पांच पांच मिनट निकालकर दक्ष हो जाइए जो इतना इतना सहरा है उत्पत्ति स्थिति लय इतने वृक्ष इतना पृथ्वी इतना सारा संसार सहरा है फिर भी एक रस है ऐसा अंतर्यामी परमात्मा मेरा आत्मा है वो इतना इतना ब्रह्मांड का बोझ सहरा फिर भी वो खफे नहीं होता तो मैं चार दिवारी का घर व्यवहार से खफे क्यों होऊंगा? वो इतना इतना ब्रह्मांड चला रहा फिर भी एक है तो रहते मेरा आत्मा और परमात्मा उन दोनों की एकता है तो परमात्मा मेरे साथ है मैं अपने को परेशान क्यों मानू मुझ में ईश्वर का आता बल है मुझ में परमात्मा की असीम शक्ति है और मेरा आत्मा अमर है ओम नारायण नारायण नारायण करके आप दक्ष हो जाए आपका व्यवहार भी बढ़िया चलेगा और बंदगी भी होती रहेगी एक कलाक का आपने काम किया दो कलाक काम किया और दो चार मिनट आपने निकाल दी कार्य हुआ तो इस हाथों से हुआ पैरों से हुआ शरीर से हुआ मन की वृत्ति इसमें जुड़ी लेकिन वृत्ति जहां से आती है वो जगतमीयता वो मेरा आत्मा अमर है एक रस है ओम नारायण नारायण नारायण राम राम शिव शिव आप दक्ष होते जाएंगे भागवत में प्रसंग आता है कि हृणा कश्यप प्रहलाद को बोलते हैं कि मैं इतना शक्तिशाली राजा मेरे नाम से लोग कांपते हैं और तेरे को मेरा भय नहीं होता तो क्या समझता है प्रहलाद हंसा के पिताजी मुझ में और तुम्हारे में और तुम्हारे जैसे और राजाओं में जो भी शक्ति है वो तो मेरे परमात्मा की है सब वहीं से ले आते हैं और बोलते हमारी शक्ति हमारी शक्ति है सब उसी की शक्ति आप जानते नहीं है किसी शक्तिशाली की शक्ति देखे और किसी सुंदर का सौंदर्य देखे किसी बलवान का बल देखे, आप याद करो की सब मेरे प्रभु का है आप दक्ष हो गए जयराम जी कोई वायसरा को देखते कोई मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को या इंद्र को देखते और कोई दरिद्र को देखते हो बोला ये मेरे प्रभु के नाटकों की लीला है वह प्रभु तेरी अजीब लीला है आप दक्ष हो गए आप ऊंचे आसन देकर उसकी अपेक्षा नहीं करेंगे और छोटे देखकर उसको घृणा नहीं करेंगे आप अपने में आ जाएंगे दक्ष हो गए महाराज जयराम जी बोलना पड़ेगा अन सुचिर दक्ष गत व्यथा हम लोग क्या होता है कि छोटे को देखकर अहंकार सज्जित कर कि हम कुछ हैं बड़े को देखकर सुकर जाते व्यथा होती अपने से ऊंचे पद वाले को देखकर सुक्रां होती अपने से छोटे पद वाले को देखकर अहंकार होता है रदे के कंडीशन बदलती रहती है एक रास्ता नहीं रहती है दक्षता नहीं रहती आप इन ईमानदारी से अनुभव करके देखिए ऑफिस में जब जाते हैं और पठा वाला सलाम मारता है फेस नंबर वन और बॉस के आगे जब आप जाके टाइम लिखते हैं तो फेस नंबर सेकंड। और कोई चार्ज सीट मिलती है तो फेस नंबर थर्ड और कोई इंक्वायरी आती है तो फेस नंबर फोर्थ और कहीं बदली का आता है मेमो आदि या कुछ और आ जाता है तो नंबर दिन में कितने रंग बदलते हैं तुम्हारे चित्र के इतने हर रोज कई बार रंग बदलते हैं फिर भी तुम्हारे आत्मा का कभी कुछ बिगड़ा क्या रंग बदलते हैं उस बदलते रंग को जो देख रहा है उसकी याद करो तो आपके चित्र के रंग बदलना कम हो जाएंगे जैसे बिलोरी कांच है ना खूब हिलता रहेगा तो उसमें सूर्य का ओझ चमक नहीं लेगा बिलोरी कांत स्थिर रहेगा तो सूर्य के प्रकाश के साथ सूर्य के तेज को भी वो प्रगट करेगा ऐसे ही चित्त हिलता रहेगा तो सूर्यो का सूर्य जो परमात्मा है उसकी शक्ति आपके द्वारा प्रगट नहीं होगी चित्त तो अगर स्थिर रहेगा तो परमात्मा की शक्ति आपके द्वारा काम करेगी आप कभी कभी अपने को एकांत में अकेले में रखिए किसी एकांत जगह में बंद कमरे में कुछ दिन अपने को रखिए एक आध दिन आपको उबान जैसा लगेगा ध्यान का साधन का भजन का कैसे आदि या किताब पढ़ के आप लगे रहें देखेंगे आप 10 दिन के अंदर तो आपकी बड़ी ऊंचाई आपको महसूस होने लगेगी दुनिया में जो कुछ महापुरुष हुए हैं जिन्होंने ऊंचे पद पाए हैं जो पूजे जाते हैं या जिनका नाम अमर है उन्होंने अपने को एकांत में रखा है उन्होंने कुछ साधन किया है उन्होंने कुछ दक्षता प्राप्त की है फिर तो चाहे बुद्ध हो चाहे महावीर हो चाहे शंकराचार्य हो चाहे जीसस हो चाहे मोहम्मद साहब हो चाहे रामानुजाचार्य हो चाहे मदाल साराणी हो एक बार जनक के पास राजा जनक के पास एक केस आया उस केस के चुकादे में राजा जनक ने फतवा दिया कि ये ब्राह्मण राज्य छोड़कर चला जाए शहर निकाले, राज्य निकाले। मेरे राज्य की सीमा में नहीं रहेगा ब्राह्मण भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था उसने कहा राजन तुम्हारा चुकादा मैं सिरोधार करता हूं लेकिन आप बताइए कि आपकी सीमा कहाँ तक है कम्बूरा मंजीरे टूट ली तुल्फे <laughs> पिए बिड़िया पी चाय पी कटे गया था भजन की डाटा भजन की डाटा कतरा दी थी, थी भजन करो के बाप जी ओ हाथ पर रसरो भजन कर तो हमने ऐसी वर्ष पूरा हुआ है सॉरी गुंगी गाय दक्ष है, है।, है कि तुम बुद्धू है श्री राम दक्षता है की बुद्धूपना है बुद्धूपना है दक्षता होनी चाहिए कीर्तन करो भजन करो किस समय करना चाहिए कैसा करना चाहिए थोड़ा जान लो ऐसे भजन गायेंगे जो दीनता हीनता पराधीनता बढ़ती जाए नहीं ऐसे भजन होना चाहिए कि तुम्हारा आत्मबल जागृत हो और भजन एक गाने के बाद दूसरा भजन शुरू मत करना जैसे होता है ना जो बंधारिया एक सिगरेट जलाते बोले मैं माचिस महाराज एक माचिस मेरा दो महीना चलता सुबह सिगरेट के लिए चालू करता हूँ फिर उसी से दूसरी सिगरेट चालू होती हम कर कसर से जीते है माचिस ज्यादा यूज नहीं करते ऐसे ही एक भजन चालू धमाधम दूसरा तीसरा वही की वही कड़ी चिल्लाते रहेंगे नहीं भजन एक गालिया उसका कारण समझ के थोड़ा डूब जाओ शांत हो जाओ फिर दूसरा वजन चालू करो बीच में थोड़ी संधि करो ये दक्षता है वहाँ रे वहाँ तू जातरा जाए तीजो मले चोर मारो हेलो सांभ मारो हेलो सांभ अजमाल जीना बेटा भी राम मन जा सरदार मरो हेलो सांभाले हेलो सा हेलो सांभालो हे हे, हे फिर दूसरा चालू कर गया तीसरा ऐसा करते करते घंटों भर वो एक भजन चलेगा फिर घुमा फिरा के दूसरी कड़ी आएगी की आंखें करूं आंकड़ों में दिल का डू को दुनिया जाने ऐसे मारो रामा पीरो चोर मारो हेलो रे साम्भाले मारो हेलो साम्भो रे रणुजा म राजा और रणुजा का राजा था तब था लेकिन दिल के दिल के अंदर तेरा विश्व का राजा बैठा है उसकी भी तो आवाज सुन इतना बरातियों की आवाज करेगा तो वो घड़ी की आवाज तब सुनेगा यार तू जयराम जी की बोलना पड़ेगा अब भजन का तात्पर्य है कि वाणिया यात्रा गुजारा था और उसको चोरों ने लूट लिया अब उसने चिल्लाया और रणजा का राजा आ गया और उसने कहा कि उसको मैं आपसे अंधा करूंगा दिल में कोह निकालूंगा कि दुनिया को भी पता चले रामापीर ने उसको ऐसा कर दिया एक साधारण भक्त भी ऐसा नहीं चाहता कि, कि किसी को अंधा कर दे और कोढ़ निकाल दे तो क्या रामापीर ने यह भजन बनाया होगा और बोला होगा सोच हो जाए नाय उपलोम आय बात भी होते हैं उपलब्ध मंजिल जो फर्स्ट फ्लोर है ना उसका उपयोग करना चाहिए श्री राम श्री राम मैं ऐसा नहीं कहता भजन नहीं गाए खूब गाये प्रेम से गाये अवभाव से गाये लेकिन भजन गाने के पहले भजन गाने के बाद जहाँ से गाये जाते वहां भी आना चाहिए नहीं तो फिर क्या होगा अधता हो जाएगी अकुशलता हो जाएगी नारायण नारायण नारायण नारायण आपके पास परमात्मा ने अद्भुत शक्ति दी है प्रज्ञा जी उसका आप उपयोग करें और बच्चों को भी प्रज्ञा बढ़ाने के तरकीब में ले आए बच्चों को प्रातःकाल थोड़ा ध्यान ध्यान का अभ्यास और प्रथम उंगली अनामिका अंगूठे से दबा के कही और इस प्रकार अगर बैठाते हैं तो उनकी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती इक्यावन प्रकार के वाह होते हैं संधि वाह घुटनों का वाह इसका वाह लेकिन इस प्रकार की मुद्रा करो साधुओं को बाबा बोलते हैं बाबा के अटकल मामले तो एकावन प्रकार का वाद चला जाता है ये उंगली को यहाँ धर दो पैर के अंगूठे के नीव में इस प्रकार बैठो तमाम प्रकार के वाद महाराष्ट्र में एक लड़का था उसकी माँ कुशल थी सत्संगी थी बच्चे को थोड़ा ध्यान में अंशिका लड़का बारह तेरह पंद्रह साल का हुआ बड़ी उसकी बुद्धि विलक्षण वो आगे चल के बड़ा प्रसिद्ध न्यायाधीश हो गया उसका नाम मरियाड़ा रमन बरियारा रमन पर लड़का बैठा था और एक बुढ़िया रोते रोते जा रही थी कि हाय मेरा भाग्य मेरा भगवान भी रूथा है लड़के ने पूछा माता जी क्या बात है बोले क्या बात है वो चार लोग आए थे चार डकेत आए थे मेरे को तो बेटा पता नहीं था और उन्होंने मेरे को एक बक्सा दिया था उसमें हीरे जवाहरा मुझे पता नहीं था और डकेतों ने मेरे को कहा की माताजी रखो और चार हम मिलकर आए तब हमको देना मैंने रख दिया हुआ क्या कि दक्कत आगे गए तो कोई दूध बेचने वाला व्यक्ति निकला उनको दूध पीने की इच्छा हुई तो तीन दक्कतों ने एक साथी को बोला कि माई से बर्तन ले आ वो बर्तन लेने गया तो माई ने पूछा भाई बर्तन क्या करोगे तो बोले हमारे साथी बोल रहे हैं दे दो तो साथियों से पूछवाया कि भाई तुम बोलते हो तो साथियों ने कहा हाँ दे दो दे दो तो उस ड ने क्या करा बर्तन के साथ वो जो बक्सा था ना वो भी दे देने को बोला है वो बक्सा लेके छू हो गया तीन को धुप्पल देगा चौथा तो साथी ले गया राजा के पास जाकर मां उन तीनों ने शाहकार मुकदमा दर्ज कराया राजा साहब हमने हीरे जवारा हमारे थे बिजनेस करना था ये करना था वो करना था माता को रखने को दिए थे और हमने माई को कहा था कि हम चार मिलकर आए तब देना लेकिन हमारे एक साथी को दे दिया तो बाकी के पंचोत्तर टका हमको माल मिलना चाहिए राजा ने हुकुम दे दिया कि माई की जो जमीन जागीर और मकान है वो बेचकर इनको चुका दे देंगे तो अब मैं अपने भाग्य को पूछ रही हूँ कि मैंने कहा उनकी चीज रखी मेरे को तो अब बेचना पड़ेगा जमीन जागीर एक छोटे एक दो बच्चे हैं उनका क्या होगा उनका बाप चला गया मेरा मुकदर ऐसा कि उनका बाप भी चला गया अभी हो गया मेरा तकदीर कमजोर है मर्यादा रमन ने कहा माताजी तुम्हारे तकदीर का कसूर नहीं है राजा की खोपड़ी का कसूर है इतने में राजा पसार हो रहा था बोले क्या बात है बोले बात है कि कोई राजा है इस गांव का मैं तो जानता नहीं लेकिन इसने जजमेंट गलत दिया है राजा ने कहा अगर तू राजा होता अथवा तू न्यायाधीश होता तो कैसा जजमेंट देता बोले वो तो राजा को गरज हो तो मेरे को बुलायेगा और फिर मैं जजमेंट दूंगा राजा ने दूसरे दिन मर्यादा रमन को बुला दिया मर्यादा रमान कहता कि यही तो व्यक्ति थे घोड़े पर जा रहे आप ही राजा थे बोले हाँ अब तुम न्याय करो मर्यादा रमन कहता है भाई तीन आदमियों को बुलाया बोले तुमने बक्सा माताजी को दिया ये बात सच्ची है बोले हाँ हमने दिया तुमने ये शर्त किया था कि हम चारों मिलकर आए तब देना ये बात ठीक है बोले हाँ तो अब माता तुमको बक्सा देने को तैयार है लेकिन तुम चारों मिलकर आओ तो तुमको माल मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा उसको ढूंढ के आओ रोई के गोदाम भरे जो बाजार तेज होगी तो माल कमाएंगे उसमें तीन तो थे चलते पुरजोर छोट चौथा था बिचारा भोला भाला चारों हो गए पार्टनर अब रोई के गोदाम भर लिए गए अब महाराज बाजार जरा ऐसी चली रही उसमें चूहे हो गए चारों ने सोचा क्या किया जाए बोले बिल्ली रख दे बिल्ली रख दे तो भाई पच्चीस पच्चीस टा करता खर्चा होगा बोले ठीक है देव योग से बिल्ली ने कहीं से जंप फंप मारा और बिल्ली को हो गया पैर का फ्रैक्चर तो उसकी हो गई मलम पत्ती हुई तो उन तीनों ने कहा कि ये तेरे हिस्से का पैर है तू ही खर्चा कर मलम का वो तो बेचारा सीधा आदमी दक्ष नहीं था उसने कर दिया देव योग से मलमपत्ती तो इंडियन सिस्टम है अपना थोड़ा इधर थोड़ा इधर लटकता हुआ कोई पूछड़ा रह गया सर्दियों के दिन से किसी ने तापड़ा तापा था वहां से बिल्ली गुजरी तो उसको वो तापड़े का थोड़ा असर लग गया और वो जो पट्टा था रूई बुई थी उसमें लगी आग उसमें लगी आग तो बिल्ली भागी गोदाम में और गोदाम पूरा आग हो गया अब उन तीन आदमियों ने मिलकर उस बेचारे भगत पर जुर्माना किया कि तेरे पैर ने ही गोदाम को आग लगाई है हमारे तीन पैर तो सेफ थे तेरे चौथे पैर में ही पट्टी को आग लगी और रू गई गोदाम जल गया तो हम लोगों के जो एक एक लाख रूपया वो तू भर के दे मुकदमा गया राजा के पास राजा ने कहा बात तो ठीक है लेकिन अभी ठहरो मरियाड़ा रमन जो कहेंगे वो ठीक होगा मरिया रमन, रमन को बुलाया मरियाड़ा रमन ने कहा कि जिस पैर ने आग लगाई हो वो पैर पैसा भर दे ये बात तुम स्वीकार करते हो बोले हाँ तो आग लगी थी पट्टी को पट्टी वाले पैर को और पट्टी वाला पैर दौड़ने में सक्षम नहीं था दौड़ने में तो बाकी के तीन पैर सक्षम थे वो गोदाम में गए इसलिए तुम लोग मिलकर इसको घर धो बारायण जिसकी बुद्धि दक्ष होती है वो रास्ता निकाल आता है एक बार रमन महर्षि उनको शौक था सुबह घूमने का शाम को घूमने का पहाड़ियों में घूमते जैसे स्वामी राम जी से घूमते प्रण का जाप करते हुए शाम मेरे ईश्वर की लीला ऐसा करते खूब घूमते सुबह घूमने को जाते फिर भक्त आयोग ये सोचकर फिर लौट के आते अलुआ चलन का पूरा राउंड नहीं ले सकते थे एक शाम को उन्होंने घोषणा कर दी कि, कि कल मेरे को उपवास रखना है क्यों कि रोटी के लिए भक्तों से मिलने के लिए आना पड़ता है कल सुबह को मॉर्निंग वॉक को जाऊंगा भोजन भोजन नहीं करूंगा और शाम को लौटूंगा उपवास भक्तों ने सुन लिया कि भगवान उपवास कर रहे हैं गुरु महाराज ज्ञानी थे आत्मवेता फिर अमर भारती दक्षिण भारत में अरुणाचल में मद्रास के बाद हम देख के आए उनका आश्रम।, आश्रम तो बहुत छोटा सा है लेकिन आदमी बहुत, बहुत बड़ा जिस गांव में बड़ी फैक्ट्रिया है बड़ी मिलें हैं बड़े कल और कारखाने हैं वो देश बड़ा नहीं है लेकिन एक झोपड़े में भी कोई व्यक्ति रहा है और विश्वेश्वर के साथ उसका संबंध है तो वो झोपड़ा विश्व की खबर देता है वो ज्यादा बड़ी जयराम जी बोलना पड़ेगा रमन महर्षि ने कहा कि मैं कल उपवास करूंगा जाता हूँ आज रात को शहन करूंगा कल भोजन कोई नहीं लाएंगे और मैं आऊंगा कल मेरे को व्रत है अपने स्वरूप में सुदक्ष थे व्रत रखकर उनको कुछ पाना नहीं था और व्रत खोलकर उनको कुछ पाना नहीं था उन्होंने तो पा लिया था दक्ष ठीक अपने स्वभाव में हर परिस्थितियों में हिलने वाले नहीं ऐसे थे सुबह हुआ तो लोग नाश्ता ले आए बोले क्या बात है जैसा आज कुछ चार बजे ले आए बोले प्रभु घूमने जाने को है उस न कुछ, कुछ खाके जाए सारा दिन घूमेंगे तो रात को नींद भी नहीं आई और बनाते रहे उत्साह आप नाश्ता जरूर ले लिया महर्षि ने थोड़ा ले लिया आगे चले तो दूसरी एक टुकड़ी मिली कि प्रभु आप जा रहे हैं ये कम से कम इटली खाते जाइएगा सापुड़ थोड़ा ये सांपड़ थोड़ी खाओ खाए उन महिलाओं ने और उन महिलाओं के साथ पति होने और कुतुबियों ने कहा कि महाराज जी आप चिंता नहीं करें दोपहर को आप कहीं भी होंगे आपको किसी पहुंच जाएगा हमने आदमी छोड़ रखे अरे बोले कि तो दिन भर का तो खा लिया अब क्या बोले महाराज हमने आदमी छोड़ रखे गुम ऐसी गांधी जहां उन्होंने दोपहर को आराम करना चाह आदमी पहुँच गया और टिफिन दे दिया थोड़ा खा लिया शाम को लौटे तो रास्ते में भक्त खड़े हो गए कोई नाश्ता लेके खड़ा है तो कोई गरम पानी लेकर खड़ा है तो कोई टूआल पहुंचने का लेके खड़ा है महाराज महाराज जी के चाकरी हुई अब आए आश्रम में तो एकदम दो दिन का स्टॉक स्टोरेज आश्रम वालों ने कहा दिन भर भूखे होंगे गुरु महाराज उसलिए हमने आज इडली डोसे ये वो सब बना गया इस जगह पर कोई धार्मिक होता तो उसका चित्त विक्षिप्त हो जाता और कोई अधार्मिक होता तो उसका चित्र लोलुप हो जाता कि हाँ आज मजा आया खूब माल खाया ऐसे करके लोलुप हो जाता और कोई पकड़ में होता कि अरे मैंने तो व्रत रखा था और ऐसा खिला दिया अपने चित्त को वो दुखी कर लेते करते कि नहीं करते व्यथित कर लेते उदासीनों गत व्यथा लेकिन रमन महर्षि के चित्र में व्यथा भी नहीं हुई आकर्षण भी नहीं हुआ जो हो गया चलो ठीक है